देवी भागवत भूत भस्महात्म तथा का वर्णन महामुने इसके बाद अक्षर न्यास कहता हूँ यह पापों का विध्वंसक न्यास गायत्री के प्रत्येक वर्ण किया जाता है प्रथम प्रणव का उच्चारण करके वर्ण न्यास करने की विधि बतलाई गई है पहले तत्कार का उच्चारण करके पैर के दोनों अंगूठों में सकार का दोनों गुल्फों में विकार का दोनों जंघों में तुकार का दोनों जानवों में वकार का उर्वों में रेकार का गुदा में रिकार का लिंग में यकार का कटिभाग में मकार का नाभिमंडल में गोकार का हृदय में देकार का दोनों स्तनों में वकार का हृदय में शकार का कंठकूप में धिकार का मुख्य देश में मकार का तालु में हिकार का नासिका के अग्रभाग में धिकार का नेत्र मंडल में योकार का भूमध्य में योकार का ललाट में नकार का मुख के पूर्व भाग में प्रकार का मुख के दक्षिण भाग में चौकार का मुख के पश्चिम भाग में दकार का मुख के उत्तर भाग में याकार का मस्तक में एवं तकार का संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए जब में तत्पर रहने वाले कुछ पुरुषों ने इस न्यास की विधि को अभिष्ट नहीं माना है तदनंतर जगत जन भगवती जगदम्बा का जो महादेवी नाम से विख्यात है ध्यान करना चाहिए। भगवती गायत्री का ध्यान इन भगवती परमेश्वरी का श्री विग्रह जपा जपा कुसुम के समान प्रतिभा से संपन्न होकर भास रहे हैं ये कुमारी अवस्था में विराजमान है लाल चंदन से अनुलिप्त होकर रक्त कमल के आसन पर आसीन है इनकी माला भी लाल वर्ण की है चार मुखों और दो भुजाओं से शोभा पाने वाली ये देवी लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं इनके प्रत्येक मुख में दो दो नेत्र हैं इन्होंने स्रक व जप माला और कमंडलू धारण कर रखा है संपूर्ण आभरण इनके दिव्य विग्रह को प्रकाशित कर रहे हैं ये भगवती ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं हंस इनका वाहन है ब्रह्मा जी इन्हें अपने हृदय में विराजमान करके इनकी उपासना करते हैं इनके ऋग यजु शाम और अथर्वेद चार पद हैं पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर उर्ध्व अधर अंतरिक्ष और अवान्तर आदि दिशाएं इन आठ कुछ से ये शोभा पाती है व्याकरण शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष इतिहास पुराण और रूपिषद ये भगवती महेश्वरी के साथ सिर हैं, अग्निमुख के रुद्र शिखा के और विष्णु चित्त के स्थान में शोभा पाते हैं इस प्रकार भगवती गायत्री का ध्यान करना चाहिए ब्रह्मा तिनके कवच हैं, सांख्य शास्त्र जिनका गोत्र कहा गया है तथा जो आदित्य मंडल में विराजमान रहती हैं, उन भगवती महेश्वरी का अपने हृदय में ध्यान करे इस प्रकार वेदमाता भगवती गायत्री का विधि पूर्वक ध्यान करके उन्हें परम प्रसन्न करने वाली पवित्र मुद्राएं बनानी चाहिए सुमुख संपुट वितत, विस्तृत द्विमुख त्रिमुख चतुर्मुख पंचमुख ष ष्मुख अधोमुख द्वापकांजलि शकट यम्पाश्रंथित सम्मुखोन्मुख विलंब, मुष्टिक, मत्स्य कुर्म वराह सिंहक्रांत महाक्रांत मुद्गर और पल्लव ये चौबीस मुद्राएं हैं भगवती गायत्री के सम्मुख इन मुद्राओं के प्रदर्शन का बड़ा महत्व है इनके बाद विद्वान पुरुष को 100 अक्षरों वाली गायत्री की एक आवृत्ति करनी चाहिए गायत्री 24 अक्षर तो वर्णित है ही जातवेद से सुनवाम सोम तथा त्रिंबकम निजाम है इन वैदिक मंत्रों का साथ ही उच्चारण करने से 100 अक्षरों वाला यह गायत्री मंत्र सम्पन्न हो जाता है ओं भूभुवश्वश पितुरेण्यम भरगोदेव श्रीमह दौ न प्रचोदयात ओं त्र्यंबकुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वाकुम बंधना मृत्योर्मुखीयमृता ओं जातवेदसेशुनवाम सोम मरातीयोदेदपर्षदुर्गाश्वादाविवश्ता यह सौ अक्षर की गायत्री है इसमें भू तीन व्याहृतिया नहीं गिनी जाती है, ओम एक प्रणों के सम्थे संपन्न है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि एक बार इसका भी जप करे इस जप के पश्चात पहले ओंकार का उच्चारण करके भ्र इसके साथ चौबीस अक्षरों वाली गायत्री का जप करे इस प्रकार नृत्य जप करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण संध्या के संपूर्ण फलों को प्राप्त करके परम सुखी हो जाता है